हम सभी साधक भाई बहनों के सामने आज वर्तमान में एक प्रश्न है कि हम जिस स्तर के साधक हैं वहीं से अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचे सबसे पहली बात जो मुझे है वह यह है कि पहले मनुष्य के व्यक्तित्व में शुद्धि आती फिर जब उसके भीतर से असत्य के समजनित विकारों का नाश तब उसके शुद्ध अहम में वह अलौकिक परिवर्तन होता है कि जिस परिवर्तन के फलस्वरूप अनंत की विभूतियों से वह अभिन्न होता है यह एक प्रोसेस प्रक्रिया है अनेकों प्रकार की अशुद्धियों को रखते हुए असत के संग जनित सुख के प्रलोभन को रखते हुए आई हुई अनुकूलता के सुख को भोगते हुए हम सब लोग भगवत भजन करना चाहते हैं भगवत भक्त होना पसंद करते हैं और उसके लिए विधि आत्मक अनेक साधनों का अनुसरण करने लगते हैं तो दोनों ही चीज़ें जीवन में चलती रहती हैं एक ओर किया हुआ भजन ध्यान भी चलता रहता है और दूसरी ओर अपने आप से होने वाला विषय चिंतन भी चलता रहता है लोभ और लोह का आक्रमण भी होता रहता है इस प्रकार का एक मिश्रित जीवन चलता है थोड़ा थोड़ी देर शांत होकर बैठ भी गए थोड़ी देर भजन भी कर लिया थोड़ी देर पूजा भी कर ली थोड़ी देर और किसी प्रकार का अभ्यास भी कर लिया और फिर वहाँ से उठे तो विभिन्न प्रकार के कार्य में लग जाने पर क्रोध से प्रेरित भी हो रहे हैं लोभ से प्रेरित भी हो रहे हैं मोह से प्रेरित भी हो रहे हैं दीनता और अभिमान से आक्रांत भी हो रहे हैं और फिर 12 घंटे का 10 घंटे का समय बीत गया तो संध्या समय रात्रि में सोने से पहले उस देर के लिए साधकपन के साधना भी कर रहे हैं ऐसी दशा रहती है कि नहीं।, नहीं? नहीं रहती है तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ जिन भाई बहनों के जीवन में थोड़ी बहुत विधि आत्मक साधना का अभ्यास है उसके प्रति निष्ठा है कि उसमें अभि रुचि है तुम्हें तो भाई बहन अपनी उस की हुई साधना को छोड़े नहीं, मानव सेवा संग की प्रणाली में स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को सुझाव दिया कि असाधन का नाश किया जाता है साधन की अभिव्यक्ति होती है व्यर्थ चिंतन का नाश किया जाता है सार्थक चिंतन होता है विषय चिंतन का प्यार किया जाता है भगवत चिंतन होता है तो ध्यान होने की चीज है भगवत चिंतन होने वाली बात है तो करने वाली बात क्या है तो करने वाली बात यह है कि मेरी जिन जिन गुणों से जीवन में अनेकों विकार उत्पन्न हो गए उन भूलों का त्याग मैं करूँ तो मेरा पुरुषार्थ है अपने असत जाने हुए असत्य के संग का त्याग ये मेरा पोषक है और अपनी की हुई भूलों को अपने जाने हुए असत्य संग का त्याग जब हम मिटा देते हैं की हुई भूलों को छोड़ देते हैं असत के संग का त्याग कर देते हैं तो अपना पुरुषार्थ पूरा हो गया फिर क्या होगा कि में जो अशुद्धियां उत्पन्न हो गई हैं उन अशुद्धियों का नाश हो होता है तो अशुद्धि का नाश ये पहली बार है अब आप कहेंगे कि भाई मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है कि अपनी अशुद्धि का नाश हम अपनी से करें मेरा तो संकल्प का बल इतना दूरह हो गया है कि इस शुभ संकल्प में भी लागत नहीं है ऐसा भी हो सकता है सुख भोग की प्रवृत्तियों को प्रश्रय देने से व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है अपनी आदतों के आधीन हो जाता है और बहुत सी बातों को गलत जानते हुए भी उसको छोड़ने की इच्छा रखते हुए भी छोड़ने में चूक जाता है ऐसा भी कभी कभी होता है किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है तो क्या होगा उसका क्या उसके लिए रास्ता बंद हो गया विकास का तो मानव सेवा संघ से, से सलाह लीजिएगा तो संत के वचन से आपको सहारा मिल जाएगा क्या सहारा मिलेगा कि अगर ऐसी ही दशा तुम्हारी हो गई कि भूतकाल की भूलों के प्रभाव से अहम रूपी अणु में अर्थात मुझ में इतने विकार उत्पन्न हो गए हैं कि अपने ही में अब सामर्थ्य नहीं है कि उनको हम मिटा सकें अगर ऐसी दशा हो गई है तो भी निराश होने की बात नहीं है तब क्या करना चाहिए तो मत देखो अपनी भूलों को और मत डरो अपने अपराधों से निराश निराशमत हो अपनी दुर्बलता से क्यों क्योंकि सर्व सामर्थ्यवान तुम्हारे नाथ हैं सर्वज्ञ परमात्मा तुम्हारे साथ हैं क्षमा सिंधु तुम्हारे हितैषी हैं सहायता देने वाले हैं इस कारण से निराश हुए बिना ही अपनी सारी गुणबलताओं के साथ अपने सब विकारों को देखते हुए भी उस सामर्थ्यवान की शरण में आ जाओ होकर एक बार पुकार कर कह दो हे समर्थ मैंने अपनी ही भूलों से अपनी दुर्दशा कर लिया है अब आप अपनी कृपा से मुझे उजाए ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, नहीं। देख कर सकते हैं तो दो बातें हो गई एक तो यह बात हो गई कि विवेक के प्रकाश में अपनी की हुई दूरों को देखा जाए और अपने द्वारा उनका त्याग किया जाए तो जब अशुद्धि मिट जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सामर्थ्यवान साधक संसार में हुए अभी भी हैं जिन्होंने सत्संग के प्रकाश में इस बात को जान लिया कि मेरा जीवन सुख भोग के लिए नहीं है सुख दुख के पार अनंत आनंद के लिए है परम प्रेमास्पद प्रभु को प्यार करने के लिए है ऐसा जिन्होंने घ के प्रकाश में संत के संपर्क में निश्चय कर लिया उन्होंने संघ का त्याग कर दिया ऐसे साधक भी हुए और ऐसे साधक भी हुए कि जो प्यार करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं जो निर्विकार होना चाहते हैं और अपने ही बनाए हुए विकारों से हार जाते हैं ऐसे साधक भी हुए तो अनुभवी ही संतजनों ने सलाह दी कि जितनी सामर्थ्य तुम्हारे में बच गई है उतनी सामर्थ्य को लेकर तुम पथ पर आगे बढ़ो जहां तुम तो अनुभव करोगे कि अब मेरा बश नहीं चलता अधीन होकर परम कृपालों की कृपा का सहारा पसंद करोगे तो उसी समय परमा नये की करुणा का दरवाजा खुल जाएगा बीच का एक ये भी रास्ता हो गया एक ऐसा सामर्थ्यवान जिसने निश्चय पूर्वक सब बुराइयों का त्याग कर दिया एक ऐसा असमर्थ जो कुछ भी नहीं कर सकता है तो अधीन होकर सब समर्थ की शरण में अपने को डाल दिया एक दोनों के बीच की दशा जिसमें मैं अपने को रखती हूँ आप में से भी बहुत से भाई बहन अपने को उस बीच दशा में ही पाएंगे कि बिल्कुल ही असमर्थता भी नहीं है और इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि एकदम अपने पुरुषार्थ से सब बुराई छोड़ तो दोनों के बीच में ये सामर्थवान और घोर असमर्थ दोनों के बीच में हम लोग अपने को पाते हैं अगर बिल्कुल असमर्थ होते तो किसी प्रकार के सुख भोग की प्रवृत्ति में शामिल ही नहीं हो सकते थे नहीं हो सकते थे कि धन कमाने और मान बढ़ाई प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति में उलझ जाए ये भी नहीं हो सकता था अगर असमर्थ होते तो वो तो थोड़ी थोड़ी सामर्थ हम लोगों में बची हुई है बिल्कुल असमर्थ नहीं है और पूरी तरह से समर्थ भी नहीं है तो ऐसी बीच की दशा वाले साधक जो हैं उनको ये सलाह दी गई कि तुम पुरातन काल सोकर जबते ही सबसे पहले व्यक्तिगत सत्संग करो अब ये मैं संप्रदाय मत मजहब देश युग परिस्थिति सबके पास जो मानव मात्र के जीवन के कल्याण के लिए साधना है उसका विवरण आपको दे रही हूँ इस आशा से कि सत्संग समारोह में जो भाई बहन आए हैं वे तत्काल इसी समय कदम उठाना चाहे, तो उनके सामने राह दिखाई देनी चाहिए इसलिए यह बात मैं निवेदन कर रही हूँ पत्र पुष्ट के रूप में आपकी सेवा में अर्पण कर रही हूँ क्योंकि मुझको यही निष्ठा दी गई है कि श्रोता के रूप में भाई बहन जो बैठे हैं वे भी गैर नहीं हैं, कोई और नहीं है वे रास्पद ही हैं जो मेरे वक्ता होने का राग मिटाने के लिए श्रोता बनकर बैठे हैं तो श्रोता भगवान के चरणों में पत्र पुष्प अर्पण करना है मुझे तो पवित्र होना चाहिए हितकर होना चाहिए सुगंधित होना चाहिए सुंदर होना चाहिए तो ये सुंदर पवित्र सुगंधित पत्र पुष्प आपकी सेवा में अर्पित है वो क्या है किसी भी मत के मानने वाले हैं किसी गुरु से मंत्र दीक्षा ही हो आपने किसी संप्रदाय में दीक्षित हुए हो कुछ भी आपकी साधना रही हो आपका कल्याण अभिष्ट है मानव सेवा संघ को तो मानव सेवा संघ के प्रणेता संत ने संघ के रंगभूमि के रूप में मां धरित्री को प्रस्तुत किया जैसा भी साधक होगा उसके कल्याण के लिए उसके लिए आवश्यक तत्व तो कुछ मिलना चाहिए तो यह बड़ा आवश्यक तत्व तो है कि प्रातःकाल सोकर जगते ही तत्काल आप आंख करके धोकर के शांत होकर के बैठ जाइए और व्यक्तिगत सत्संग कीजिए व्यक्तिगत सत्संग में क्या करेंगे पहले अपना लक्ष्य याद कीजिए आज जो सवेरा हुआ है और जिस दशा में मेरी आंखें खुली हैं तो अब रात्रि में आँखों को बंद करके निद्रा की जड़ता में डूबने से पहले अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा सा छोटा सा तिल के बराबर भी आगे बढ़ना है ठीक है क्रिश्चियनिटी में एक ईसाई मत के बड़े धर्मात्मा पुरुष थे तो उनसे बात हो रही थी स्वामी महाराज की तो उन्होंने कहा कि महाराज जी प्रार्थना के बारे में कुछ कहिए तो महाराज जी ने कह के सुनाया उनको अब हम लोग जो बीच में दुभाषिया बैठते थे हिंदी का अंग्रेजी करने, लें अंग्रेजी का हिंदी करने वो कितना गलत सलत करते फिर सो तो कर नहीं सकते लेकिन कोशिश करके पूरी तरह सुनाया उनको तो सुन लिया उन्होंने तो वे सज्जन अपने संबंध में कहने लगे कि स्वामी जी महाराज हम लोग जब प्रातःकाल सोकर जगते ही हैं तो परमात्मा को प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं कि परमात्मा से कुछ मांगे परमात्मा से प्रार्थना हम लोग इसलिए करते हैं कि जो कुछ तो उन्होंने दिया है उसके लिए पहले उनको धन्यवाद दो। बहुत अच्छी लगी बात मुझे तो कहते हैं कि ईसाई मत के अनुसार आंखें खुलती हैं। तो हम प्रार्थना करके कहते हैं पिता से ईसा मसीह ने बात माना था ईसाई तो लोग सब लोग परमात्मा को बात मानते हैं कहते हैं कि हम लोग प्रातः काल उठकर के पिता से कहते हैं कि हे पिता आज आंखें मेरी खुली तो आपने मुझे सूर्य का प्रकाश देखने को दिया तो आज का दिन मेरे लिए नया दिन हो आज का दिन मेरे लिए नव जीवन का दिन हो और हे प्यारे जब तक तुम्हारा प्रेम न पाऊं ये नया नया दिन आता ही रहे तुमने तो आज मुझको एक सवेरा देखने को तो दिया जिसमें कि मैं आगे बढ़ सकूं, इसके लिए तुमको बारम्बार धन्यवाद मेरी डायरी में लिखा हुआ है बातचीत हो रही थी स्वांगी महाराज ने सुनाया उन्होंने सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा उसने कहा कि हम परमात्मा को प्रार्थना करते हैं तो मांगते नहीं है पहले तो जितना उन्होंने दिया है उसके लिए उनको तो धन्यवाद दे तो बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है अपनी परंपरा में तो पता नहीं कहां से ये ये समा कि कि में सोचता है अवस्था तो मुझको सुख भोगने के लिए मिली है और जब वृद्धावस्था आ जाएगी जब किसी प्रकार के सुख भोगने के लायक नहीं रहेंगे तब पुरुषार्थ कर लेंगे परमार्थ का तो सोचो तो सही सुख भोग जैसी नीचे से नीचे स्थूल प्रवृत्ति के लायक तुम नहीं रहोगे तो परमार्थ जैसे उत्तम प्रवृत्ति के लायक कैसे रहोगे सोचिए जिससे युवावस्था में धन कमाने की सामर्थ्य है समाज से संपर्क बनाने की सामर्थ्य है काफी अपने में शक्ति मालूम होती है उस शक्ति काल में अगर असत्य के संग विजय पाने का पुरुषार्थ आरंभ नहीं करोगे तो शक्तिहीनता में ये काम कैसे हो जाएगा तो यह पुरुषार्थ जो है जीवन का वो प्रारंभिक काल से आरंभ होना चाहिए इस ब्रह्म में अभी मत रहना की युवावस्था जो है वो सुख भोगने के लिए है जो नहीं करना चाहिए सो करने के लिए है और वृद्धावस्था आ जाएगी जब किसी काम के लायक नहीं रहेंगे तो परमात्मा को पकड़ लेंगे ये नहीं होने का परमात्मा से मिलने का नित्य योग से अभिन्न होने का तब तो बोध से अभिन्न होने का परमात्मा के परम प्रेमी होने का पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि जो आज जिसको आखिरी क्षण के लिए रख दिया जाए तो आखिरी क्षण के लिए नहीं रखना है सबके लिए है प्रातन काल जैसे ही आप खुले खुला कर लीजिए आँख धो लीजिए और बैठ जाइए जहाँ सो रहे थे वहीं पर उसी बिस्तर में शांत होकर के व्यक्तिगत सत्समझीजिए तो पहली बात क्या होगी कि अपने लक्ष्य को याद कर लो आज सवेरा हुआ है प्रभु का दिया हुआ जीवन का एक नया दिन आज मुझको मिला है तो आज मैं दिन भर इस प्रकार से चलूं संसार में कि संख्या ढूंढने से पहले हमारे जीवन में और मार्ग के पथ में कुछ प्रगति हो पहले ये याद कर लो अब दूसरी बात क्या है तो दूसरी बात याद कर लीजिए कि अब देखें कि जो नहीं करना चाहिए सो करना मैंने छोड़ दिया क्या छोड़ दिया है तो बहुत अच्छी बात है परमात्मा से कृपा की भिक्षा मान लीजिए है प्यारे आपके नाम पर आपके आपकी प्रीति होने के लिए मैंने ये व्रत लिया है जो नहीं करना चाहिए सो नहीं करूंगा तो है समर्थ आप मेरी सहायता कीजिए असमर्थता के में मेरा हाथ पकड़ कर उबारिए ऐसा होता है सोच विचार करके ठीक ठीक काम करने के लिए आदमी चलता है और बीच रास्ते में कहीं प्रलोभन ने दबा लिया कहीं भय ने दबा लिया तो पहले का किया हुआ निश्चय खास मौके पर बदल गया आदमी थोड़ा खिसक जाता है ऐसा ही होता तो ऐसे क्षणों के बचाव के लिए ये भी मैंने क्रिश्चियनिटी की प्रार्थना में से सीखा हमारी लड़कियों ने स्टूडेंट्स ने सुनाया मुझको कि हम लोगों की प्रार्थना में एक पंक्ति ये भी होती यह प्रभु हे, हे सम प्रलोभन की घड़ी में मुझको संभालना तो सवेरे का निश्चय किया हुआ परमात्मा से उसी समय प्रार्थना कर लीजिए अगर आप परमात्मा को मानते हैं तो और मैं इसी दृष्टि से बोलती हूँ कि हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं प्राय सभी परमात्मा के मानने वाले ही हैं कोई नहीं कोई होगा जो न मानता हो इसलिए उसकी चर्चा में छोड़ देती हूँ विचार करके तो प्रार्थना कर ऐसा दिखाई देता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है वो तो नहीं करना चाहिए सो करना मैंने छोड़ दिया तो मेरा ऐसा अनुभव है अन्य संतों भक्तों और साधकों के जीवन को मैंने सुना है देखा है विवेचन किया है उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि जो नहीं करना चाहिए नहीं करूंगा ऐसा निश्चय आपने किया तो हो सकता है कि निश्चय करते समय सत्य के प्रकाश में आपने अपनी दुर्बलताओं को नहीं देखा उत्साहित होकर के निश्चय दब लिया परंतु उसका पालन करने की शक्ति उस समय आपके पास है नहीं ऐसा हो सकता है फिर भी यह यह जीवन का मंगलमय विधान है कि दुर्बल व्यक्ति भी सत्य के भरोसे परमात्मा के भरोसे सत्यपथ का कोई व्रत ले लेता है तो सत्य स्वयं ही उसकी रक्षा करता है उसकी उसको शक्ति देता है और प्रलोभन के क्षणों में उसके कदम को आगे बढ़ा देता है ऐसा भी होता है। ठीक जिस समय लोग आपको आक्रांत करने वाला होगा कदम पीछे हटने वाला होगा कि अच्छा चलो आज ऐसे ही गलत सलत कर लेते हैं आज का काम तो हो जाए, कल से फिर नहीं करेंगे दुर्बलताए हम लोगों में नहीं होती तो फिर तो हम और परमात्मा एक ही होते इन्हीं छोटी मोटी दुर्बलताओं के कारण भी सज्जन पुरुषों का अच्छी निष्ठा वाली माताओं बहनों का कदम जो है साधने के पथ पर जगह जगह पर अटक अटक के रह जाता है तो मैंने ऐसा अनुभव किया है कि आपने सत्य के नाम पर परमात्मा के नाम पर अगर व्रत ले लिया तो अपने बल से नहीं वो सत्य ही आपका साथ देगा परमात्मा ही आपका साथ देगा और कठिन घड़ियों में आपको पार करा देगा इसलिए ये दूसरा काम ये करो उसके बाद ईश्वर विश्वासी आप हैं तो थोड़ी देर के लिए अहम शून्य होने का साधन अपनाइए वो अहम शून्य होना कैसे होता है कि अनंत परमात्मा की शरण में अपने को टालकर समर्पण योग में रहिए मुझे कुछ नहीं करना है मेरा कुछ नहीं है सब कुछ प्रभु का है प्रभु की कृपा शक्ति की गोद में विश्राम लीजिए तो भीतर में जो भी कुछ रहा होगा भूतकाल की दूरों के प्रभाव से जो भी कुछ बना हुआ होगा अगर आधे मिनट के लिए एक मिनट के लिए दो तीन मिनट के लिए भी बिल्कुल शांत और निरीभ बालक की तरह जगह जननी माँ की कन्णमय गोद में अपने को छोड़ सकेंगे तो महाराज जी ने मुझको आश्वासन दिया कि थोड़े से थोड़े समय में कृपालों की कृपा शक्ति जितनी सफाई तुम्हारी कर देगी उतना तुम वर्षों के अभ्यास में नहीं कर पाओगे ये एक रहस्य है जीवन का तो जितनी देर शांति से रहा जाए घड़ी मत देखिए समय बांधने की जरूरत नहीं है करुणा सागर अपनी करुणा का विस्तार करके हमारे जैसे सभी प्राणियों का रक्षण पोषण कर रहे हैं संभाल रहे हैं हम क्षुद्र मनुष्य उतना अपराध कर ही नहीं पाएंगे उतनी सामर्थ्य ही नहीं है जितनी क्षमाशीलता उस क्षमा संबू है उनकी करुणा का एक बूंद हमारे जन्म जन्म तक की झूलों को मिटाने लिए पर्याप्त महाराज जी ने कहा कि जी सुंदरती क्या हो पाप का पहाड़ बना दो तो प्रति पालन अपनी कर्मा की धूम से सब समाप्त कर सकते प्रतिदिन यादव का ऐसा आना चाहिए कि हम अपनी देख कर अपनी की ओर न देखकर महाराज इनकी महिमा की ओर देखें और बिल्कुल अजोक बालक की तरह उनकी वोट में छोड़कर और हम ये बोल रहे हैं इकराम